पत्रावली 277 सौ स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित तिरसठ सेंट जॉर्जेस रोड लंदन दक्षिण पश्चिम 24 जून अठारह प्रिय शशि श्री रामकृष्ण देव के संबंध में मैं मक्स मुलर का लेख आगामी माह में प्रकाशित होगा वे उनकी एक जीवनी लिखने के लिए राजी हुए हैं श्री रामकृष्ण देव की समस्त वाणियों को वे चाहते हैं उनकी सारी उक्तियों को क्रमबद्ध रूप से लिखकर भेजो अर्थात कर्म संबंधी उक्तियों को पृथक रूप से तथा वैराग्य ज्ञान भक्ति आदि का संकलन पृथक पृथक हो तुम्हें तो इस कार्य को अभी प्रारंभ करना होगा जो बातें अंग्रेजी में अप्रचलित हो केवल उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है बुद्धिपूर्वक उन स्थलों में यथासंभव अन्य वाक्यों का प्रयोग करना कामनी कांचन के स्थल पर काम कांचन लिखना लस्ट एंड गोल्ड अर्थात उनके उपदेशों में सार्वजनिक भावनाएं प्रकट होनी चाहिए यह पत्र और किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है तुम उक्त कार्य का संपादन कर उनकी सारी उक्तियों का अंग्रेजी में अनुवाद तथा वर्गीकरण कर प्रोफेसर मैक्स मूलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड इस पते पर भेज देना शरत कल अमेरिका रवाना हो रहा है यहाँ का कार्य परिपक्व होता जा रहा है लंदन में एक केंद्र स्थापित करने के लिए आर्थिक व्यवस्था पहले से ही हो चुकी है मैं आगामी माह में स्विट्जरलैंड जाकर एक दो माह वहाँ रहना चाहता हूँ अनंतर पुनः लंदन वापस आने का विचार है मुझे अपना देश लौटने से क्या लाभ है यह लंदन दुनिया भर का केंद्र है भारत का हॉट हृदय यही है यहाँ पर अपना केंद्र पक्का किए बिना क्या मेरे लिए जाना उचित है क्या तुम लोग पागल हो शीघ्र ही मैं काली को बुलाना चाहता हूँ उसे तैयार रहने को कहना पत्र के देखते ही जिससे वह रवाना हो सके दो चार दिन के अंदर ही मैं उनके आने के लिए मार्ग भी भेज रहा हूँ तथा वस्त्र जो भी कुछ आवश्यक हो वह भी लिख दूँगा उसी के अनुसार सारी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए परमाराध्या श्री माता जी आदि सबसे मेरे असंख्य प्रणाम निवेदन करना तारक दादा मद्रास जा रहे हैं बहुत ठीक है महान तेज महान बल तथा महान उत्साह की आवश्यकता है अबलापन से क्या यह कार्य हो सकता है पहले पत्र में मैंने जो कुछ लिखा था ठीक उसी प्रकार से चलने की चेष्टा करना संगठन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन इज द पावर एंड द सिक्रेट ऑफ दैट इज ओविडियंट संगठन में ही शक्ति आती है एवं आज्ञा पालन ही उसका मूल रहस्य है किम अधिकम मितिम तुम्हारा नरेंद्र दो सौ अठहत्तर स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित हाईवेवरिशम रीडिंग तीन जुलाई अठारह सौ छियानवे प्रिय शशि इस पत्र को देखते ही काली स्वामी अवेदानंद को इंग्लैंड पहले पत्र में ही तुम्हें सब कुछ लिख चुका हूँ कलकत्ते के मैसर्स ग्रेंडले कंपनी के पास उसका द्वितीय श्रेणी का मार्ग भी है तथा वस्त्रादि खरीदने के लिए आवश्यक धन भी भेजा जा चुका है अधिक वस्त्रादि की आवश्यकता नहीं है काली को अपने साथ कुछ पुस्तकें लानी होगी मेरे पास केवल ऋग्वेज संहिता है यजुर्वेद सांबे तथा अथर्वन संहिताएँ एवं सतपथादि जितने भी ब्राह्मण प्राप्त हो सके तथा कुछ सूत्र एवं यास्क के निरुक्त यदि उपलब्ध हों तो इन ग्रंथों को वह अपने ही साथ लेता आए अर्थात इन पुस्तकों की मुझे आवश्यकता है उनको काठ के बक्स में भर कर लाने की व्यवस्था करें शरद के आने में जैसा विलंब हुआ था वैसा नहीं होना चाहिए खाली फौरन आए शरद अमेरिका रवाना हो चुका है क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई कहने का मतलब यह है कि वह छः अच्छा महीने की देर करके आया है और फिर जब वह आया उस समय मैं खुद ही यहाँ पहुंच चुका था काली के बारे में यह बात नहीं होनी चाहिए शरद के आने के समय जैसे चिट्ठी खो जाने से गड़बड़ी हुई थी अब की बार वैसे ही कहीं चिट्ठी ना खो जाए शीघ्रता से उसे भेज देना स स्नेह विवेकानंद